पुर दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार हमें अपना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार का छोड़ पुरानी दुनिया को नमस्कार आप सुन रहे रेड मतबा नाइनटी पॉइंट आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ डॉक्टर नरेश अग्रवाल है जो नेचुरोपैथ है और खास नेचुरल ट्रीटमेंट है हम घर बैठे भी अपना इलाज कर सकते हैं और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा ध्यान से हम लोग सुनते हैं तो सब चीज़ें हो सकती हैं और अभी जो गर्मी का सीज़न शुरू होने वाला है उस बीच में किस तरह की बातें होगी वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक मैसेज आया है मैं चाहूँगा कि जो भी लोग मैसेज करते हैं अपना नाम जरूर लिखें और एक मैसेज अभी आया है मसूड़ियों में खून आता है और मसूड़े मजबूत करने के लिए उपाय बताएं इसमें जो है फिटकरी जो अपना जो करते हैं फिटकरी का जो है थोड़ा सा तवे पे फुला लें एंड उसका जो है पानी में थोड़ा सा मिक्स करके उससे कूला करें दिन में एक या दो बार कूला करें और जो अमरुद के पेड़ के पते आते हैं गुवाभा बोलते हैं तो अमृत के पेड़ के पत्ते जो है दो तीन पत्ते जो है चबा के खाएं और कोई दंतमजन के पेस्ट तो यूज करते ही है लेकिन कोई अच्छा आयुर्वेद का पाउडर जैसे गुरुकुल कांगड़ी कंपनी का पायोकिल के नाम से एक पाउडर आता है कोई अच्छा आयुर्वेद के पाउडर से जो है बीच बीच में जो है मसूड़े से मालिश करके यूज करना चाहिए और आंवले का पाउडर सुबह ले क्योंकि विटामिन सी जाएगा और लिवर के फंक्शन जब अच्छे होंगे और खाना जब प्रॉपर डाइजेशन में जाएगा तो ही जाके ये मसूड़े के प्रॉब्लम्स जो है वो होना जो है बंद होगा रात को दूध पी के नहीं सोए उस टाइम पे अच्छा रात को दूध पी के हैं से क्या होता है बैक्टीरियल इंफेक्शन के चांसेस वहां पर जो मुंह में उस टाइम पे बढ़ जाते हैं और गाजर का जैसे चबा के खाएं, जैसे सलाद ये सब हम कच्चा खाते हैं गाजर एक एंटी एंटी इन्फेक्टिव है ना छोटी हल्दी का टुकड़ा हो गया छोटा सा जो है अदरक का टुकड़ा हो गया है ना इसको चबा के खाएँ या कोई मूल्हा है उसको भी मुंह में दबा के तो ये जो हर्ब्स के रो जूस जो दांतों में कनेक्ट होंगे लगेंगे या दांत को जो हम सलाद चबाते हैं तो ये जो है नेचुरल एक जो है एंटीबायोटिक काम करेंगे और वहाँ के इन्फेक्शन को जो है ख़त्म करने में मदद करेंगे चलिए एक और मैसेज आया है डॉक्टर साहब मैं नमस्कार मैं अलका तलेटी से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ मुझे सुबह से छः से सात बार पतले पानी जैसा दस्त हो रहा है क्या करूं उपाय बताइए इसमें जो है बेल का मुरब्बा जो है एक बेल का मुरब्बा वो खा सकते हैं बेल का मुरब्बा से कंट्रोल में आ जाएगा नहीं तो आधा आपल ले लें उसको कुकर में एक सीटी बजा लें और उस आपल का गुद्दे को जो है उसको आपल को खा लें आधा बॉईल किया हुआ आपल को तो उससे जो है लूज मौसम का प्रोग्राम उनका रुक जाएगा तो चलिए अलका जी आप ऐपल को जो है इस तरह से प्रेशर कुकर में थोड़ा सा हल्का सा एक से एक सीटी एक सीटी, दे एक सीटी देखें वो चीज आप खा सकते हैं और बाद में लिखिए बहुत गल गई हूँ <laughs> उसमें इलेक्ट्रोलाइट पाउडर के लिए नींबू और शहद नींबू और चीनी का पानी लेते हैं ना क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है ना तो वाटर को आर एस से है या तो फिर जो है नमक चीनी का पानी जरूर से प्रयोग करें हाँ एक दिन के लिए जो है एक दिन के लिए आप जो है एक इलेक्ट्रोल का पाउडर ले आइए एक लीटर पानी में डाल के उसको बीच बीच में आप पीते रहिए और पूरा ख़त्म कर दीजिए आज दिन भर में और साथ ही साथ एप्पल को एक सीटी में आपको उबाल के उसको खा लेना चाहिए तो एक और मैसेज आया है और मैसेज है कि सर हम बैठे बैठे कोई काम करते हैं और अचानक पैरों में खड़े हो होते तब हमें चक्कर आता है तो उसका कुछ उपाय बताएं हमारी उम्र 25 साल है मथुराम जी परबत जी डीसा से जी ये जो है एक तरह से तो लो बीपी का प्रॉब्लम इसको कहा जाता है कि थोड़ा से बीपी जो है कम रहती है नहीं, और दूसरा जो होता है थोड़ी सी गैसेस की बॉडी में अगर सर शरीर में गैस बन रहा है और वो गैस हमें सर पे सर्कुलेशन में जा रहा है तो भी जो कि ये प्रॉब्लम होती हैं और ये लो बीपी की रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसमें टमाटर बीट और गाजर का जूस का जो है वो प्रयोग करें और जो है खजूर का प्रयोग करें थोड़ी डाइट को अच्छी बनाए और सीधा सोने का प्रैक्टिस करें रात को सोते हैं ना करबट लेके या फेर सिकोड़ के सो जाते हैं वैसा नहीं है सीधा सोए और नहीं। जो गैसेस नहीं बने ध्यान दे के खाना जो है पचने वाला भोजन गैसेस नहीं बने और जूस में जो है वो टमाटर बीटरूट और गाजर इसका जो है जूस का प्रयोग करें और लोकी का जूस जो है लो बी और हाई बीपी दोनों में सपोर्ट करता है अच्छा ठीक है ना तो ये डाइट में थोड़े से चेंजेस करेंगे ये करेंगे तो इनका ये प्रॉब्लम जो है हो जाएगा एक और मैसेज आया है पैर में खूब दर्द होता है गौतम विश्वकर्मा मैसाना से पैरों में उनके दर्द बहुत होता है तो उसके लिए तो इसमें यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं घुटने में दर्द नहीं लिखा है पैरों का दर्द लिखा है तो एक तो जो है शरीर को नसों को ताकत देने के लिए अश्वगंधा पाउडर का थोड़ा सा प्रयोग करे भोजन के बाद एक एक चम्मच पाउडर दोनों टाइम ले लें और गोखरू पुनर्निभा कर दो पाउडर आते हैं बाजार में सहज मिल जाएंगे ये दोनों पाउडर का एक एक चम्मच जो है लेके उसका काढ़ा बना ले और उसको जो है दिन में एक बार प्रयोग करें चाय कॉफ़ी का उसका जो है प्रयोग जो है उसका जो है, उसका जो है बंद कर बंद करें <laughs> चलिए विश्वकर्मा जी आप अगर सुन रहे हैं तो आपको चाय का जो है प्रयोग बंद करें और साथ ही साथ अश्वगंधा जो पाउडर मिलता है आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा आपको और उसका सवेरे शाम एक एक चम्मच आप ले सकते हैं और साथ ही साथ गोखरू और पुनर्नवाद ये जो है आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाएगा तो इसका भी पाउडर आपको मिल जाएगा तो इसे भी दो बार काढ़ा बना काड़ा, के दिन में एक बार बेसक पड़ेगा अच्छा काढ़ा बना के आप दो बार इसका प्रयोग कर सकते हैं तो ये आपका पैर वाला जो प्रॉब्लम है दर्द करने वाला वो कम हो जाएगा एक और मैसेज आया है हम नहीं हमारे पेट में गैस एसिड बनता है स्टूल में मस्क आता है हाजमा का प्रॉब्लम है और वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम भी कुछ नुस्खा बोलो ठीक है, जो क्या पेट के? की डाइजेशन एंड एसिडिटी के बारे में हमारी हमेशा चर्चा होती आई है थी, थी, तो एक तो जो है सबसे पहला टिप्स है कि भोजन के साथ जो है खटाई या टमाटर का प्रयोग बंद करें टमाटर जो एक लीवर की टॉनिक है टमाटर को एक फल समझे ना कि सब्जी समझे और टमाटर को अलग से प्रयोग करें टमाटर का जूस ले सकते हैं सुबह खाली पेट ले सकते हैं या शाम को टमाटर का जो है सूप पी सकते, सकते हैं, हैं। लेकिन जहां रोटी चावल और आलू खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, है वहां पर टमाटर को पका के जो है सब्जी की तरह प्रयोग नहीं करो टमाटर को एक फल समझ के फल की तरह प्रयोग करो और खाने से पहले सलाद जरूर से खाना है दिन में दो बार भोजन करें जैसे छः घंटा गैप मेंटेन करने की हमने बात की थी ना तो उसके साथ जो है वो अपनी एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी दूसरा जो इन्होंने वाइट डिस्चार्ज की बात कही है तो सुपारी पाक करके आयुर्वेदिक की दुकानों में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो सुपारी पाक का एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को प्रयोग करें तो इससे जो इनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में काफ़ी मदद मिल जाएगी चलिए आपने नाम नहीं लिखा कोई बात नहीं हम चाहेंगे कि आप इस तरह का प्रयोग हमेशा करें और टमाटर को जो है सब्जी बनाकर कर न खाएँ उसको अलग सा फल समझकर उसका अलग प्रयोग करें और सुबह जूस बना पी सकते हैं और शाम को सूप बना पी सकते हैं और सुपारी पाक ये पाउडर बताया है डॉक्टर साहब ने ये आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाएगा और इसका आप सुबह शाम प्रयोग करने से आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम चलिए एक और मैसेज आया है आप सभी को गुड मॉर्निंग और खम्मा गणी का आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। एक और मैं बात पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि अभी वर्तमान में जैसे गर्मी का दिन आ रहा है तो उसमें जैसे कि आपने एक तो प्रयोग हमें बताया कि तरबूज को जो है अलग साजू नींबू डालकर प्रयोग करने से बिल्कुल कूलिंग एजेंट आपको मिलेगा एकदम ए सी लग जाएगा ऐसा ऐसा फील करेंगे आप दूसरा जो है प्रयोग जो कर सकते हैं की इमली और गुड़ या कोकम और गुड़ दोनों को पानी में भिगो दे अच्छा और उसको जो है मसल के छान के पी लें और ये बहुत ही टेस्टी शरबत जैसा बन जाएगा और जो आ, मेहमान आते हैं आजकल हम उनको चाय की सर्विंग करते हैं और जो है कभी फ्रूट्स देना चाहे तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ही होता है कि वो जो है महंगा लगता है <laughs> तो जो, जो पोकम गुड़ का शरबत उनको दे उनको इतना मज़ा आएगा और ये जो है लू लगने से भी बचाएगा और बहुत ही टेस्टी और नया सर्विंग उनके लिए हो जाएगा और उनको भी जो आने वाले मेहमानों को भी खूब मजा आएगा एंड खुद हम प्रयोग कर लें तो खटाई को जैसे हमने बोला कि भोजन के साथ नहीं खाना है मैंने भोजन में इमली डाल के नहीं खानी है दालों में कोकम डाल के खाते हैं लेकिन आप उसको अलग से प्रयोग करो तो उससे शरीर में कैल्शियम मिलेगा लू लगने से बचेगा और शरीर में फुर्ती आएगी लेकिन भोजन के साथ मिलाकर खाते हैं तो, वो तो जो है दूसरे शरीर में दर्द क्रिएट करता है या दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो कोकम गुड़ का शरबत और इमली गुड़ का शरबत ये दो चीज का जो है अलग से आए और मेहमानों को भी सर्व करें और तो इससे जो है बहुत ही मजा आएगा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया दो टाइप हमने देखा कि अभी गर्मी के समय पर आप दो चीजों का प्रयोग कर सकते हैं एक तो तरबूज में नींबू डालकर आप जो है उसका जूस पी सकते हैं ये भी आपको बहुत अच्छा लूज तरबूज और खरबूज को भी जैसे आम के बारे में हमने किया कि हाँ। उसको भी दो घंटा पहले पानी पानी में में भी भी तरबूज और खरबूज को भी जरूर से जो है एक घंटे दो घंटे ताकि उसकी पानी गर्मी पानी निकल जाएगी नहीं तो फिर वो लूज मोशन करने का निकालने का कारण बन जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिये गर्मी में आपको जो है आम या फिर तरबूज या खरबूज ऐसे एक घंटा या दो घंटे जो है मगज का भी तरबूज बीज तो मगज का बीज पता है लोगों को उसका प्रयोग करते हैं दिमाग को करता है ठंडाई बनाते है, करते हैं करते हाँ। हैं हाँ। लेकिन साथ के तरबूज के भी कुछ बीज बीजे वो भी चबा के खाएं तो पूरे शरीर के लिए ताकत देने का काम जो है न्यूट्रिशंस देने का काम करता है हाँ। तो थोड़े से तरबूज के बीज को भी जो है साथ में तरबूज के साथ जो चबा के खा सकते हैं तो ये भी एक अच्छा प्रयोग है तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और मैसेज आया है क्या पानी में फ्लोराइड है हाथ पर के ज्वाइंट हाथ पैर के ज्वाइंट पेन होता है उपाय बताइए राजू बाबा का धाबा अभरूढ़ <laughs> जी पानी में फ्लोराइड है तो अधिक प्रयोग से ये प्रॉब्लम तो होना ही है तो फ्लोराइड को कम करने के लिए तो जो है एक तो जो है जो सहजन फली का जो पत्ते का जो पाउडर आता है ना पत्ते का पाउडर जो है वो पानी में डाले तो उसमें थोड़ी सी जो है फ्लोराइड के कंटेंट वो कम करेगा लेकिन आज जो है कोई भी छोटा आरो प्लांट या ऐसा कुछ चीज़ों का प्रयोग करें जिससे कि पानी की प्यूरिफिकेशन हो सके क्योंकि ये जो है पानी को जैसे ही प्यूरिफिकेशन करके फ्लोराइड को कम करके पानी को यूज करेंगे तो इनका फ्लोराइड रिलेटेड जो पेन है वो जो है 80 से 90 परसेंट तुरंत ही कम हो जाएगा तो पानी का तो जो है जो प्रॉब्लम पानी में है तो पानी को जो है प्यूरिफिकेशन तो करना पड़ेगा इसमें अगर छोटा आरोप वो सब प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो फिर जो है अपने सहजन के पत्ता है या फिटकिरी का जो है उसमें पानी में प्रयोग करें तो भी उसका कंटेंट में थोड़ी कमी आएगी फिटकरी का थोड़ा सा प्रयोग करें। सहजन का जैसे पत्ता है ना तो पाउडर का जो है हाँ। सहजन फली के जो पत्ते पेड़ के पत्ते होते हैं पत्तों का पाउडर जैसे 100 ग्राम की कोई पोटली बना ले और अपने वाटर टैंक में या मटके में उसको जो है उसको डाल के रख सकते हैं पांच सात दिन बाद उसको बदल सकते हैं उससे भी जो है वाटर होगा चलिए बहुत अच्छी बात था आपने बताया राजू भाई और एक मैसेज आया गुड मॉर्निंग आई एम वेरी इम्प्रेस फ्रॉम नरेश जी आई कैन आई कैन नॉट माइंड वर्क आफ्टर डिनर राजू महेश्वरी पठानवाड़ा से <laughs> जो है नेचुरल से बात है कि जो है आप तो, या तो आप दिन भर जो है आपके काम से आप थक गए हैं हु. ठीक है ना और दूसरा भी जो है कि जो है इसलिए थकान के वजह से खाने के बाद उनको जो है नींद की ट्रेंड आ रही है या तो जो है भोजन को थोड़ा हल्का करें खाने से पहले सलाद खाएं और सलाद में जो है तौर पर जो कच्ची भिंडी का प्रयोग करें कच्ची भिंडी अच्छा कच्ची भिंडी और जो बरबटी के दाने या चोलाई के दाने बोलते है ना लॉन्ग बीन्स बोलते है तो उसका प्रयोग करे तो ये दोनों जो है दिमाग को टॉनिक देता है दिमाग के जो है सुपर टॉनिक्स है ये दोनों चीजें और बाकी जो है दिन भर में अगर एक्स्ट्रा थकान हो रही है तो उसके लिए अपनी थोड़ी माइंड को ताजा करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन का छाछ तो पी लेते हैं सोचते हैं कि शरीर ठंडा होगा लेकिन हमने बताया की खटाई का प्रयोग भोजन के साथ नहीं करना है नहीं। तो छाछ पीते ही या दही खाते क्या होता है बहुत अच्छी नींद आती है <laughs> दो घंटे तक जो है आदमी जो है एक तरह से बेहोश हो जाता है और जो है उठने के बाद जो है शरीर में दर्द की महसूसता बढ़ती है तो इसके लिए क्या करना है छाछ का अगर आपको प्रयोग करना है तो उसको 11 बजे अलग से पी भोजन से जो है या तो घंटे दो घंटे पहले पी लीजिये या तो भोजन से दो घंटे बाद प्रयोग कर लो उसमें थोड़ा सा जीरा या नमक का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि छाछ होनी चाहिए फ्रेश माना आज के ताजा दही का छाछ जो है होना चाहिए लेकिन हम क्या करते ना एक दिन के पहले का खट्टी तासीर वाली छाछ पीते हैं तो यह बॉडी को नुकसान करता है तो छाछ का प्रयोग को इस तरीके से जो है चेंज करें और जो है अपना खाने से पहले थोड़ा सलाद खाके और बिना टमाटर की सब्जी के साथ खाना खाए माइंड को थोड़ा पावरफुल करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन की प्रयोग करें तो उनको फिर जो है वो थकान के कारण जो है उनको रात को जो डिस्टर्ब फील होते नहीं होंगे चलिए महेश्वरी जी आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और साथ ही साथ आपको खाने के पहले भिंडी और बीन हाँ इनका जो है प्रयोग लॉन्ग बीन्स का, का प्रयोग करना चाहिए इससे आपको माइंड जो है आपका फ्रेश होगा आप थोड़ा सा डल जो फील करते हैं वो नहीं होगा एक और मैसेज आया गुजराती में आया वो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ <laughs> मैं कोशिश करूँगा अगर नरेश जी पढ़ पाए तो मैसेज का बाद में इसको ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लेते हैं लेकिन फिर से <laughs> वो हिंदी या इंग्लिश में भेज पाएँ तो बहुत अच्छी बात है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए एस के लिए और एक मैसेज आए गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम महेश है रात को सोते समय मेरे मेरा गला सूख जाता है कुछ उपाय बताइए अभी गर्मी का दिन आ रहा है ये गले सूखने की प्रॉब्लम जो है बहुत ही ज्यादा हो जाती है और लोग जो है इस टाइम पे फ्रीज का पानी या ठंडे पानी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जो कि हंड्रेड परसेंट गलत है क्योंकि फ्रीज का पानी पीने के बाद किसी का भी जो है प्यास जो है बुझती नहीं है माना वो पानी जो है शरीर ग्रहण नहीं करता है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ज्यादा फ्रीज का पानी का प्रयोग करते हैं तो आंखों की और दिमाग की मेमोरी और आंखों को बीजन को कम करने का ये करता है और वो पानी बॉडी एक्सेप्ट करती ही नहीं है इसलिए नेचुरल प्यास बुझता नहीं है नहीं, तो शरीर में इस टाइम पे जो टॉक्सिन होते हैं तो ये जो गर्मी के दिन का कंटिन्यूस प्यास लगने का जो ट्रेंड है इसको अगर खत्म करना है तो हमें जैसे अभी हम खीरे ककड़ी का प्रयोग कर सकते हैं नेचुरल मिनरल वाटर से जो कि बॉडी एक्सेप्ट करता है नहीं, नहीं। लेकिन जहां पर पानी पीने के बाद भी प्यास की फीलिंग नहीं जाती है तो उस टाइम पे पानी में जो है नींबू डाल के पिए तो तुरंत ही जो है प्यास की ट्रेंड जो है कम हो जाएगी चारी चारी चारी पानी में नींबू का रस प्रयोग हाँ, करें पानी में जैसे कंटिन्यूस पानी पी रहे हैं लेकिन फिर भी प्यास, प्यास नहीं बुझ रही है हाँ, हाँ, तो उस टाइम पे क्या खून में ब्लड में टॉक्सिंस कुछ आ जाते हैं इसलिए बॉडी क्या करते हैं बार बार पानी की डिमांड करती रहती है तो इस टाइम पे गर्मी के दिन में तली हुई चीजों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करे क्योंकि तली हुई चीजों के बाद जो प्यास की ट्रेंड जो है परेशान हो जाते हैं तो गर्मी के दिन में खास पर जो है उसका परहेज करना है सलाद खाना है ना सलाद में भी एक खीरे का प्रयोग करना है लोकी और धनिया पत्ते का जो एंड उसमें भी नींबू डाल ले नींबू गर्मी के दिन में हाँ हा, ठीक है ना तो नींबू या तो नींबू शरबत ले ले वे तो नहीं नींबू शरबत का आपने अच्छा बात कहा कि नींबू शरबत जो लेनी है नींबू के साथ जो चीनी का प्रयोग जो किया जाता है वो जो है गलत कॉम्बिनेशन है और अच्छा, खट्टे अच्छा। और मीठे का कॉम्बिनेशन जो होता है कहीं को एक तो चीनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और ये नींबू शरबत का पानी पीने का लोगों को जो है ट्रेंड है तो हमने उसके बदले में कोकम गुड़ का शरबत और इमली गुड़ का शरबत या नींबू गुड़ का शरबत बना ले लेकिन नींबू के साथ जो चीनी कर जो करते हैं ये प्यास को बढ़ाती है और बॉडी में कुछ एलर्जी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और दूसरे नुकसान करता है तो उसको जो है जो भी आते हैं मेहमान आते हैं जो नींबू और चीनी का पानी जो सहज बना के देता है। उसके बदले में गुड़ का प्रयोग कर ले तो, या तो अच्छा कोकम गुड़ या इमली गुड़ का इस सीजन में क्यों ना मजा ले और जो नया सब है नया सबको सिखाएं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर नरेश जी और महेश जी आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है आप आ... सरबत यानी शर्बत और गुड़ मिक्स वाला सरबत लिंबू और चीनी वाला नहीं उसका प्रयोग कर सकते हैं दिन भर में तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा एक या दो वजन सैतालीस किलो है फोर्टी सेवन लंबाई पांच दशमलव आठ फीट है लेकिन वजन बावन पचपन करना चाहता हूँ क्या उपाय करें एज कितनी बताए उन्होंने तो जैसे हमने कहा था कि प्रोटीन जब डाइजेशन में जाएगा तो ही जाके जो है वजन बढ़ना शुरू होगा तो सुबह में एक तो अमले का पाउडर का प्रयोग करें दूसरा जो है खाने खाने से पहले सलाद का प्रयोग करें और खाना चबा के खाए और सीधा सोए ठीक है ना अनाज की क्वांटिटी कम करेंगे तो बॉडी में ऑब्जर्ब रेट बढ़ेगा हम्म हम्म ज्यादातर हमने डिस्कशन किया था कि जो पतले लोग होते हैं तो उनको ज्यादा खाने की आदत होती है जल्दबाजी में खाने, खाने के के आदात की आदत होती है और उठपटांग जो है खाने की आदत होती है माइंड उनका स्टेबल नहीं है वजन बढ़ने के पीछे क्या होता है माइंड में जल्दबाजी बहुत होती है और सारे दिन जल्दबाजी करते रहते हैं इसलिए वजन नहीं बढ़ता है इसलिए प्रोटीन डाइजेशन में जाने के लिए हरे पत्ते का प्रयोग आंवला पाउडर का प्रयोग खाने से पहले सलाद खाके खाना चबा के खाए तो सीधा सोएं जरूर से वजन बढ़ेगा गारंटी तो चलिए आप समझ गए होंगे आप थोड़ा सा इस तरह का प्रयोग कीजिए और सीधा सोइए और साथ ही साथ हरे पत्ते का जो है प्रयोग करते जाइए और वजन जो है आपका बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको जो है आ, प्रोटीन प्रोटीन पाउडर प्रोटीन पचने के पच्चने लिए के मन में प्रोसीजर बताए कि सलाद खाना हरे पत्ते खाना आंवला खाना तो इसमें प्रोटीन प्रॉपर डाइजेशन में जाएगा, जाएगा लेकिन जो है साथ में माइंड को भी मैनेज करें थोड़ी मेडिटेशन्स करें और अपनी जल्दबाजी की जो नेचर जो है आ, उसको जल्दी जल्दी वजन बढ़ाने का जो चक्कर है उसको थोड़ा कम करे दिमाग से... में मन में जो जल्दबाजी की नेचर रहते ना सिर्फ वजन बढ़ाने में नहीं सभी चीजों तो, में सभी चीजों में जल्दबाजी की जो नेचर है वो आपको जरूर से जो है कम करना एक और मैसेज आया है हमारे दोस्त ये हरनिया का उपाय बताइए राजू बाबा अब रूप से ढाबा से बात कर रहे हैं हरनिया के लिए क्या किया जाए हरनिया के लिए जो है आप गाजर का जूस का प्रयोग करें सहजन की फली जो है बॉईल करके उसको 100 ग्राम की फली का प्रयोग करें ज्यादा वजन नहीं उठाना है नहीं। और सीधा सोना है इसका प्रयोग करें तो इससे उनको कुछ लाभ मिलेगा अगर हरनिया खूब ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया होगा तो फिर सर्जन की कंसल्टेंस लेनी पड़ सकती है।, है लेकिन ये दो चीज का परे प्रयोग करें भोजन करे, से कटाई और दूध वाली चीजों का प्रयोग नहीं करें तो उसको उनको फायदा होगा वो कुछ फिजिकल डैमेज होता है लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो उनको जरूर से फायदा हो जाएगा अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो भी उनको फायदा होगा और फायदा होने के बाद जो है थोड़ा सा बॉडी को जो कर, कोई भी ऑपरेशन में जाने से पहले बॉडी को पहले तैयार कर लेना चाहिए करना चाहिए स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए ताकि जो उस ऑपरेशन के बाद जो हीलिंग भी हो जाए ऑपरेशन का साइड इफेक्ट भी नहीं है और ऑपरेशन के बाद दोबारा ऑपरेशन की नौबत जानी भी पड़ेगी जी ना हम जो सिर्फ एक ही चीज़ पे स्टिक नहीं रहे कि हाँ जो है इसी से ही करना है अगर मॉडर्न साइंस का भी उपयोग करना है, है कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती ही है लेकिन उसके भी हम खिलाफ़ नहीं हैं लेकिन उसको भी करने से पहले शरीर को तैयार करने चीज़ों को जिस गलतियों से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो गलतियों को जरूर से हम सुधार लें ताकि जो है हमें उसके कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए तो चलिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को थोड़ा सा तैयारी आपको कर लेना चाहिए और खाने में खटाई का प्रयोग ना करें गाजर का प्रयोग अवश्य करें सुबह शाम आप गाजर का जूस ले सकते हैं और एक मैसेज आया है सर हमारा नाम मोहनलाल भाटी है सर मैं खाना खाने के बाद पेट व सती के बीच दर्द होता है इसका कोई उपाय बता ये जो है फिर से वो एक गैस एसिडिटी वाली प्रॉब्लम ही है तो गैस एसिडिटी के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कशंस कर लिया कि खाने से पहले सलाद खाएं फल जो है भोजन के साथ या आम के साथ इस सीजन में रोटी नहीं खाएं उसको अलग से प्रयोग करें भोजन में खटाई का प्रयोग नहीं करें और खाने के बीच में छः घंटे का गैप मेंटेन करें दिन में दो बार ही अनाज का प्रयोग करें तो इससे जो है प्रॉब्लम ठीक होती है मोहनलाल जी आपको छः घंटे का जो है गैप रखना है खाने के बीच में और दो बार ही आपको खाना है तो चलिए एक और मैसेज आया है नाम बलवंत एच छब्बीस बलवंत सिंह उत्तराखंड से सर मेरा हड्डी में कभी कभी दर्द सा महसूस होता है प्लीज़ सर मुझे उपाय कोई बताया <laughs> एक तो जो है तिल और जीरा 100 ग्राम कच्चा तिल और 100 ग्राम कच्चा जीरा जो है मिला एक डब्बे में घर में रख लें और भोजन के बाद जो है उसका दो दो चम्मच चबाके जो है एक से डेढ़ चम्मच चबाके खाएं तो इससे क्या उनको बॉडी में नेचुरल कैल्शियम मिलेगा और जो है उनको जो पेट में गैसो तो उसको भी उसको टमाटर या खटाई नहीं खाना है जो चीज हमने अच्छा, बताई ये तो सबके लिए मेरे ख्याल से जरूरी है सबके लिए जरूरी है क्यूँकी जो है वहाँ खाना पचने में नहीं जा रहा है तो फिर जो है कुछ ना कुछ तो टॉक्सिन्स और गैस एसिडिटी बन ही रहा है गैस एसिडिटी बनना पहली निशान के खाना जो है डाइजेशन में नहीं, जा, नहीं रहा जा रहा है तो उस चीज़ को हम समझ के उसको बदलाव करें तो तिल और जीरा का प्रयोग करने से नेचुरल कैल्शियम मिलेगा गाजर और बीटरूट का जूस ले लें और बाकी जो है अपना भोजन में खटाई और गैस बनने वाली जो प्रॉब्लम है उसको मैनेज करें जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं तो चलिए आपको जो है खाने का जो प्रयोग बता रहे हैं डॉक्टर साहब वैसे तो करना ही खटाई यूज़ नहीं करना है और टमाटर भी आपको खाने के साथ में नहीं लेना है यानी सब्जी के अंदर नहीं डालना है वही गुड़ का शर्बत जो लेंगे तो उनसे उस एक नेचुरल कैल्शियम केलसिय। उनको मिलेगा लेकिन वो प्रयोग जो भोजन के साथ नहीं साथ नहीं करें अलग सा करें और साथ ही साथ आपको तिल और जीरा जो है मिक्स करके आप एक डब्बे में रख लें और खाने के बाद डेढ़ चम्मच इसको चबा लें तो इससे आपके दर्द जो है नेचुरल रूप से कम हो जाएगा एक और मैसेज है दो दिन से मुझे छाले पड़े हैं मुंह में छाले पड़े हुए हैं तो दवा बताइए अरविंद चौहान जी बहुत ही अच्छा आया है गर्मी के दिन में जो छाले पड़ने के प्रॉब्लम जो काफी जो है बढ़ ही जाते हैं ये भी शरीर के गर्मी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है तो इसको कम करने के लिए एक तो जो है गोंद कातीरा जो आता है उसको पानी में भिगो ले या मुंह में उसको चूस के लिए गोंद का गोंद कातीराजार में मिल जाता है व्हाइट कलर का जो हाँ हाँ हाँ हाँ जैसे रिलेटेड ही, होती होती तो तो है। है? से से ही प्रॉब तो के बारे में धनिया पत्ता के जूस के बारे में हमने डिस्कशन किया है ना मुल्तानी मिट्टी से शरीर की गर्मी स्नान के बारे में डिस्कशन किया तो शरीर की गर्मी को कम कम करने का जो भी प्रयोग करेंगे और जो भी हमने डाइट के बारे में डिस्कशन किया है ना तो जो चाय पीने की आदत है ये सब जो है गर्मी के दिन में बहुत ही ज्यादा नुकसान कर जाती है तो जो है ये सब कीच के बदले में हम क्यों ना सीजनल फल या सब्जियों को जो है प्रयोग करें है ना सलाद का प्रयोग करें तो उससे जो है हम जल्दी से जो है ये छाले का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है और ज्यादा तकलीफ है तो फिटकिल के पानी को जो है उससे भी कूला कर सकते हैं तो तुरंत ही जो है एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा और छाले में जो है उसमें भी आराम करेगा एक और मैसेज आया है वो जिन उन, जो साहब ने गुजराती में मैसेज भेजा था उन्होंने लिखा है सॉरी साहब मुझे हिंदी और इंग्लिश नहीं आता आते एस गुजराती में पहले मैंने भेजा था और गुजराती जामबड़ी ठाकुर हर जी बाजू का चलिए सर आपने जो मैसेज किया है वो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं और एक मैसेज आया है लगता है कि हर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है उनको हर्निया का तो अभी बात हुआ है और ट्रीटमेंट के लिए तो जैसे कि हमने गाजर का जूस आपको बताया है सवेरे और शाम को आप गाजर का जूस का प्रयोग कर सकते हैं और थोड़ा सा अपने बॉडी को स्ट्रांग करना पड़ेगा अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो आपको सर्जन के साथ जाके मिलना पड़ेगा और सर्जन से बात करनी पड़ेगी तो सर्जन जैसे बताएगा वैसे आप कर सकते हैं और ख़ास हम लोग जैसे कि अब गर्मी का सीजन आ रहा है तो उसमें आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि क्या करना है कैसे करना है लेकिन सिंपल तरीका डॉक्टर साहब ने दो हमने नुस्खे सुने हैं उसके अनुसार आप जो है अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं एक तो सुंदर तरीका ये था कि आप कोई भी फल हो उसको पानी में डाल के रखिए और फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं घर से जो है घर में नेचुरल पकाने की कोशिश करें जैसे घर में भी नेचुरल आएंगे तो एक महीने बाद आम का प्रयोग मई में प्रयोग करिए कच्चे आम का जो है ये अप्रैल में महीने में और मार्च में अभी आम का प्रयोग ना करें और मई में नेचुरल पेड़ में थोड़े पके हुए आम आए तभी प्रयोग शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा अच्छा है और कोकम और गुड़ का जो मिक्स है करके शरबत बना के आप खुद पिए और मेहमान जो भी आएंगे उनको भी पिलाइए ये गर्मी में कोकम को हर जगह नहीं मिलता तो इमली गुड़ तो अवेलेबल है और तरबूज जितना सहज अवेलेबल रहेगा तो उसमें नींबू डाल के सर्व करें मेहमानों को सर्व करें तो ये भी आपका एक अच्छा प्रयोग हो सकता है जिससे आपको जो है शरीर की गर्मी तो कम हो जाएगी और साथ ही साथ एक अच्छा शरबत आपको पीने को मिलेगा लू से भी बचेंगे और ऐसे फीलिंग आएगी कि वो एसी में भी ऐसी <laughs> <laughs> तो चलिए बहुत अच्छा आपने तरीका बताया एंड मुझे लगता है कि दो चीज़ें आप बना सकते हैं घर में फ़ोन आ रहे हैं फ़ोन शायद हमारी आवाज़ आप तक नहीं जा रही आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रहा है इसीलिए आप फोन नहीं करें आप मैसेज करें मैसेज से आपको सब कुछ मिल जाएगा तो हम लोग तो जैसे कि दो चीज़ें आपको करना है गुड़ का इस्तेमाल करना है शरबत पीने के लिए शक्कर का नहीं ये बात आपको ध्यान में रखना है और जो भी फल आपको मिलता है तो जैसे कि तरबूज खरबूज और आम ये ज़्यादा अब मिलना लगा है तो इन सभी चीज़ों को जो है आप एक या दो घंटा पानी के अंदर भिगो के रखिए और फिर उसके बाद इसका प्रयोग करें एक और मैसेज आए गुड मॉर्निंग सर सर मैं ना भी खाना खाता हूं पर मेरे शरीर में नहीं लगता है कमजोरी सी रहती है नाम श्यामलाल एज बीस राजस्थान अभी वजन बढ़ाने के लिए हमने जो चीजें चर्चा की कि हु जो है एक तो खाने के बीच में गैप को मेंटेन करें छः घंटे का हु है ना खाने से पहले सलाद का प्रयोग करें भोजन में खटाई ना हो है ना कुछ दिन के लिए बेशक दूध वाली चीज क्योंकि प्रोटीन पची नहीं रहा तो इस टाइम पे दूध पी के क्या करेंगे सही बात है ठीक है ना तो वही चीज पे वही नेचुरल डाइट के पैटर्न में आ जाएं और खाना चबा के खाएं तो उनका ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो चलिए आपने जो है साथ खाना चबा चबा के खाना है और हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना है खटाई यूज़ नहीं करें खाने के बीच में और साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए ज़्यादा खाने से वो पचेगा नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा चबा के अच्छी तरह से खाएंगे तो पचना शुरू हो जाएगा एक बार डाइजेशन शुरू हो जाता है आपका तो फिर आपका शरीर भी बनने लगेगा और कमज़ोरी जो आपको लगता है वो ख़त्म हो जाएगा और एक मैसेज आया है नाम बलवंत ए तो और जो उत्तराखंड से आए उत्तराखंड से तो उनको जो है गोखरू पुनर्नवा का पाउडर लेके उसको जो है उसका एक काढ़ा पी सकते हैं उससे शरीर की दर्द कम होगी बाकी हमने जो है तिल और जीरा का प्रयोग बताया इनको जो खाने का चेंज बताया इसी से बॉडी की दर्द जो है मैनेज हो जाएगा और प्रहलाद ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि सर कैल्शियम किस चीज़ में होता है मुझे कैल्शियम की कमी है उसके पूरा करना है कैल्शियम जो है हमें नेचुरली जो है एक तो जो है हमें तिल और जीरा का हमने अभी डिस्कशन किया तिल और जीरा बहुत ही रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है कढ़ी पत्ता एक जो है रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है फूल गोभी के पत्ते हम जो फेंक देते हैं डंठल और पत्ते जो फेंक देते हैं इसका अगर हम प्रयोग करें अच्छे से धुलाई कर लें क्योंकि दवाइयां पड़ी हुई होती है पत्तों के ऊपर जो है खेती करने के टाइम पे तो अच्छे से धुलाई कर ले बेश उसका पाउडर बनाकर रख ले उसका अगर सुबह से लेते हैं तो उससे अच्छा कैल्शियम मिलेगा अश्वोगा पाउडर में भी बहुत अच्छा कैल्शियम मिल जाएगा लेकिन जो कैल्शियम नुकसान करने वाली जो चीज़ें हैं कि एक ग्राम चीनी जो हड्डियों से तीन ग्राम कैल्शियम निकालने में मदद करती है ठीक है ना तो जो कैल्शियम निकालने वाली चीज़ें उसको जो है ज़रूर से करें, खीरा या ककड़ी पत्ता गोभी में भी अच्छा कैल्शियम होता है सोयाबीन के जो दाने आते हैं बीज आते हैं इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है सोयाबीन के बीज जो है पानी में भिगो दे दस पंद्रह बीज नरम हो जाएंगे और उसको अपने डिनर के साथ या लंच के साथ चबा के प्रयोग कर सकते हैं दूसरा जो रजका के जो बीज आते हैं रजका के बीज जिसमें कि गाय को घास बना के चारा खिलाया जाता है तो इसका अगर अंकुरित कर ले एक तो बहुत ही मीठा होता है टेस्टी होता है सुपाच्य होता है और सारे विटामिन मिनरल से भरपूर होता है तो जिनको भी न्यूट्रिशन की कमी है शरीर में कमजोरी है हीमोग्लोबिन की कमी है कैल्शियम की कमी है तो, ये तो एक, एक अच्छा एक सोर्स बन सकता है क्योंकि टेस्टी भी है डाइजेस्टिव भी, भी, भी है और जो है और हर सीजन में खा भी सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए एक महीने के लिए कम से कम जो है रजके के बीज को जो है अंकुरित जिसको कि हम इंग्लिश में अल्फा अल्फा सीड्स बोलते हैं या होम्योपैथी मेडिसिन में जितनी भी ताकत की दवाई या टॉनिक आते हैं तो अल्फाइट खाद बीज की दुकान जो है इनको ऐसे भिगो के जो दुकान है आपके जाएगा भी खा सकते हैं भिगो के एक दिन में अंकुरित कर ले अंकुरित करने के बाद क्या उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसके बढ़ जाते हैं शरीर भी सहज ग्रहण कर पाते हैं उस फॉर्म में आ जाते हैं यानी उसको भिगा के रख लेके रखे अगले दिन कपड़े में बांध दे तो अंकुरित हो जाए हाँ। तो एक दिन बाद उसमें अंकुरित निकल जाए हाँ। जी जी तो चलिए कैल्शियम के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं प्रहलाद ठाकुर जी बहुत सारी बातें आपको मालूम पड़ी है और वक्त हो गया है 10 बज चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ आप कहेंगे आपको गुड बाय अगले संडे को फिर से हम होंगे 9 से 10 के बीच में इसी तरह आपके साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित होंगे आपका सेहत ठीक रहे खुश रहें आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जाते जाते मैं कहूँगा डॉक्टर साहब से कि आप नंबर अपना बताएँ ताकि कुछ जो फ़ोन कॉल्स आ रहे थे जो नहीं ले पाए हम लोग कुछ ऐसे हमें समझ में नहीं आए वो सारे लोग डॉक्टर से सीधे बात कर सकते फ़ोन कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब अपना नंबर बताइए सेवन तो चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत मुझे और डॉक्टर नरेश जी को अगले संडे फिर से हम इसी समय होंगे नौ से दस के बीच में लेकर कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में सुनते रहो नमस्कार हराया शिव क धंडा भर